ये सब जब विक्रांत ने बोलना बंद कर दिया तब फिर सभी अबाक होकर उसकी तरफ देखने लगे यहाँ तक स्वाति भी मास्टर माइंड वो है तब उसका मतलब यहाँ पर मौजूद किसी शख्स से नहीं था बल्कि वो का मतलब उसके फोन में पड़े एक फोटो से था विक्रांत ने उसी फोटो की तरफ इशारा करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया था ये फोटो उस अधेड़ उम्र के शख्स की थी सब लोग फटाफट इस फोटो को देखने लग गए और ये तो वही है ना इसी ने तो मर्डर किया था अग्निहोत्री को पहचान लिया है का। सही बात, ये पूरा प्लान इसी का बनाया हुआ था लेकिन ये तो मर चुका है मर तो चुका है इसीलिए तो इसने एक कदम परफेक्ट प्लान बनाया था ताकि उसको कोई पकड़ ना सके विक्रांत ने जवाब दिया क्या बातें कर रहे है आप उन्होंने परेशान होते हुए कहा जब आपको पता है कि केस का मास्टरमाइंड कौन है तो फिर मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं आप न, न, प्लान उसने बनाया था लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि इस मर्डर प्लान में सिर्फ वही भागीदार था आप भी इन्वॉल्व थी इसमें मिस मोहनी मेहता जी विक्रांत ने मोहिनी की तरफ देखते हुए अपनी बुआई टेढ़ी करते हुए कहा एक बार फिर से मोहनी के पैरों तले जमीन खिसक गई वो तो नर्वस होकर विक्रांत की तरफ देखने लगे सिर्फ मोहनी नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरत में पड़कर विक्रांत की तरफ देखने लगे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था खुद आकाश और स्वाति भी अब अवाक रहकर विक्रांत को देख रहे थे यहां? क्या मतलब मोहनी हकलाते हुए कहा मतलब <laughs> मतलब ये है मोहनी जी कि की मेहता साहब की सॉरी सॉरी आपकी दोनों बेटियों के मर्डर का कॉन्टेक्ट आपने भी दिया था प्लान भले आपका नहीं था लेकिन इस मर्डर केस में जितना गुनागार सुमेश है जितना गुनागार रवि मेहता है अब तो मोहनी के लिए यह सीन बहुत खराब होता जा रहा था उसके चेहरे पर पसीना आ गया था परेशान मत हो आपको अभी आपको मैं सारी कहानी समझा रहा हूं सब डाउट क्लियर कर दूंगा आपके विक्रांत ने कहा और फिर उसने वहाँ बेड पर पड़ी मिस्टर मेहता की डेड बॉडी को देखते हुए कहा माफ कीजिएगा मेहता साहब मैं आपके घर के भीतर ही छुपे धूर्तों की सच्चाई आपके सामने ला रहा हूँ आपको दुख तो होगा ये सब जानकर लेकिन मैं क्या करूँ आपके दोनों व्यतीतो को न्याय दिलवाने के लिए ये सब करना जरूरी है विक्रांत को इस तरह माफी मांगते देख वहाँ पर मौजूद लोग होकर उसकी तरफ देखने लगे फिर विक्रांत ने एक हल्की सांस छोड़ी और फिर बोलना शुरू किया हाँ तो ये सारी कहानी आज से तीन महीने पहले शुरू हुई जब मिस्टर मेहता जी कोमा में गए अब भले ही मिस्टर सूरज मेहता का कोमा में जाना महज एक एक्सीडेंट था लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत से लोगों के लिए किस्मत खुलने का दरवाजा बनकर आया उनके कोमा में जाने के बाद जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि मिस्टर सूरज मेहता जल्द ही मरने वाले हैं तब फिर चीजें बहुत तेजी से बदलनी शुरू हुई उस वक्त मिस्टर सूरज मेहता के कजिन भाई यानी कि रवि मेहता को ये डर सताने लगा कहीं उनके भाई के मारने के बाद उन्हें फैक्ट्री से निकाला दिया जाए फैक्ट्री से निकाले जाने का तो कम डर था असली डर तो इस बात का था कि कहीं मोहनी जी मेहता इंडस्ट्री की इकलौती माल किन्ना बनकर बैठ जाएं और रवि के हाथ में कुछ ना आए लेकिन समस्या ये थी मोहनी जी विक्रांत ने मोहिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा यह हमेशा मिस्टर मेहता की निगरानी करती थी अब धीर धीरे धीरे रवि को यह एहसास हुआ कि अगर कंपनी में कुछ हिस्सेदारी हासिल करनी है तो फिर कैसे भी करके मोहनी का इलाज करना पड़ेगा फिर रवि मेहता को यह पता चलता है कि मोहनी भी उसी की तरह उसके भाई की प्रॉपर्टी पर अपना नजर गड़ाए बैठी है वो रवि को एक पूटी भी नहीं देने वाली है। ऊपर से रवि का अपने भाई के साथ भी बात व्यवहार ठीक नहीं था वो अपने भाई से भी कंपनी के स्टॉक और हिस्सेदारी के लिए सबके सामने लड़ चुका था और तब मेहता साहब ने कानूनी तौर पर केस जीत कर न सिर्फ रवि को हिस्सेदारी से बेदखल किया था बल्कि उससे कंपनी के महत्वपूर्ण पद को भी छीन लिया था ऐसे में रवि तो पहले से ही अपने भाई से दुश्मनी रखता था अब उसके पास मोहनी को रास्ते से हटाना फिर उसने इस काम के लिए कॉन्ट्रेक्ट किलर ढूंढना शुरू किया और फिर उसे परफेक्ट किलर के रूप में सोमेश पांडे मिल गया यह सुनकर आकाश और स्वाति चौंक उठे वह अजीब सी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे उन्हें अच्छे से पता था कि रवि मेहता ने अपने बयान में इस तरह की कोई बात नहीं कही थी लेकिन फिर भी उन्होंने विक्रांत की बात को बीच में नहीं काटा बल्कि उससे सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया उमेश की कहानी भी अलग ही चल रही थी पहली बात तो वो सस्पेंडेड पुलिस वाला था उसके पास नौकरी नहीं थी कमाई का कोई जरिया नहीं था विक्रांत ने आगे बताते हुए कहा फिर उसके बेटे को आंखों का कैंसर था हर साल उसके इलाज में ही लाखों रुपये लग जाते थे ऊपर से सुमेश खुद भी बीमार रहता था उसे पुलिस के काम करने का तरीका भी अच्छे से पता था इन सब कारणों से रवि ने इस काम के लिए सुमेश को चुना था सुमेश के पास इसे करने का पर्याप्त कारण भी था उसकी जरूरत भी थी और वो एक्सपर्ट भी था सुमेश के एंट्री होने के बाद खेल थोड़ा बदल गया था दरअसल रवि मेहता तो सिर्फ मोहनी को मारकर रास्ते से हटाना चाहता था लेकिन सुमेश ने ही उसे आइडिया दिया कि अगर मोहनी के बजाय मेहता सिस्टर्स को मारा जाए और फिर मोहनी को उसके मर्डर के इल्जाम में फंसाया तो जाए तो का बात जम गई और फिर उसने प्लान बदल दिया और उन दोनों के बीच कुल पचास लाख रूपये की डील हुई बीस लाख रूपए सुमेश को एडवास दिया गया प्लान के मुताबिक पहले सुमेश को मेहता सिस्टर्स का मर्डर करना था और फिर उसके बाद वो खुद को पुलिस के हवाले करता और फिर पुलिस के आगे मोहनी का नाम ले लेता उसके बाद फिर जब मोहनी जेल पहुंच जाती और सारी प्रॉपर्टी रवि मेहता के नाम हो जाती तब जाकर सुमेश को बाकी के तीस लाख रुपए भी मिल जाते विक्रांत ने फिर रुककर एक घूंट पानी पिया और फिर वहां पर बड़े एक सोफे पर बैठ गया सब उसकी तरफ बेहद उत्सुकता से देख रहे थे विक्रांत ने सोफे पर बैठते हुए आगे बताना शुरू किया हाँ तो सुमेश था पुलिस वाला आदमी उसे पता था कि पुलिस उससे सच उगलवा सकती है और उसे यह भी डर था कि अगर पुलिस को सारी सच्चाई पता लग गई तो फिर उसे या उसकी फैमिली को एक रुपया भी नहीं मिलेगा ऐसे में उसने बनाया मास्टर प्लान वो खुद भी बीमार था और उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी इसलिए उस आदमी ने अपने परिवार के लिए खुद की जान कुर्बान करने का डिसीजन ले लिया ओह गॉड स्वाति अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा रवि मेहता से डील करने के बाद सुमेश ने पहले मोहनी के नजदीक पहुंचने का प्रयास शुरू किया जब उसने मोहनी की भी मंशा को समझ लिया तब उससे मोहनी को रवि मेहता के सारे प्लान के बारे में बता दिया मोहनी बिल्कुल रह गई। उसका शरीर कांपने लगा माथे पर पसीना आ चुका था और उससे अब सीधे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था बाकी सभी लोग भी अचम्बित होकर मोहनी की तरफ देखने लगे मोहनी शर्म के मारे अपना सर नीचे करके खड़ी थी वो खुद की सफाई में कुछ कहना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर ही आगे बोलना शुरू किया अच्छा अब आप लोग गैस कीजिए कि सुमेश ने ये सब क्यों किया विक्रांत ने फिर बिना किसी जवाब के इंतजार के बोलना ही शुरू कर दिया सुमेश को लगा था कि उसे जो पैसे रवि मेहता से मिल रहे हैं, वो पुलिस जब्त कर सकती है इसीलिए उसने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक करोड़ की डील मोहनी के साथ कर डाली मोहनी के साथ हुई डील के मुताबिक मेहता सिस्टर के मर्डर तक प्लान ठीक वैसे ही चलेगा जैसा रवि मेहता को बताया गया था बस मर्डर के बाद सुमेश खुद अपनी भी जान दे देगा ये बात सिर्फ सुमेश को और मोहनी को पता थी सुमेश ने अपनी फैमिली के लिए अपनी जान देने का डिसीजन ले लिया था और फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सुमेश और मोहनी के बीच डील हुआ था अब आप लोग खुद सोचिए इस पूरे खेल में सबसे बड़ा मास्टर कौन था और सबसे बड़ा गुनाहगार कौन था विक्रांत ने फिर मोहिनी की तरफ देखते हुए कहा देखिये इस बात में कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो सुमेश पांडे ही था लेकिन सबसे बड़ी गुनाहगार तो मोहनी ही है इन्होंने अपने पैसे के लालच के लिए ना सिर्फ अपनी बेटियों को मरवाया बल्कि गरीब और मजबूर आदमी के जान की भी बलि दे डाली तुमेश बहुत चालाक था उसने पहले ही सारी चीजें सोच रखी थी उसका दिमाग बहुत तेज था प्लान के मुताबिक पहले उसने मेहता सिस्टर्स का मर्डर किया जो कि रवि मेहता की डील के मुताबिक हुआ लेकिन फिर इसके बाद ना तो वो पुलिस से अरेस्ट हुआ और ना ही उसने मोहनी के खिलाफ कोई बयान दिया मेहता सिस्टर्स को मारने के बाद उसने अपनी जान भी इतनी चालाकी से दी कि वो देखने में बिल्कुल एक्सीडेंट जैसा लग रहा था जिससे कभी किसी को उस पर या मोहनी पर शकी ना हो उधर जेल में बैठे रवि मेहता को भी यही लग रहा था कि सुमेश का एक्सीडेंट हो गया इस वजह से वो जेल में सड़ रहा है लेकिन यहाँ तो पूरा गेम ही अलग था वो खुद बली का बकरा बनकर रह गया